अमृतवाणी भक्ति ज्ञान की ओर ले जाती है सात सौ अद्वैत ज्ञान श्रेष्ठ है परंतु शुरू में ईश्वर की सेव्य सेवक भाव से उपास्य उपासक भाव से आराधना करनी चाहिए यह सबसे सहज पथ है इसी से आगे चलकर सरलता से अद्वैत ज्ञान प्राप्त होता है सात सौ यद्यपि अद्वैत ज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है तथापि साधक को शुरू में उपास्य उपासक भाव ईश्वर उपास्य है और मैं उनका उपासक हूँ यह भाव लेकर ही साधना करनी चाहिए इससे सरलता से ज्ञान लाभ होता है सात सौ पंचभूतों के फंदे में पड़कर ब्रह्म को भी रोना पड़ता है तुम आँख मूंझ कर स्वयं को समझाते हुए बार बार कह सकते हो कांटा नहीं है कांटा नहीं है पर जो ही तुम कांटे को हाथ लगाते हो त्यों ही वह तुम्हें चूभ जाता है और तुम दर्द से ऊप करके हाथ खींच लेते हो तुम मन को कितना भी क्यों न समझाओ कि तुम्हारे जन्म नहीं मृत्यु नहीं पाप नहीं पुण्य नहीं शोक नहीं दुख नहीं क्षुधा नहीं तृष्णा नहीं तुम जन्म जन्म जरा रहित निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हो परंतु जो ही रोग होकर देह अस्वस्थ हो जाती है जो ही मन संसार में काम कांचन के आपात सुख के भुलावे में पड़ कोई कुकर्म कर बैठता है त्यों ही मोह यातना दुख आप खड़े होते हैं और वे तुम्हारे तुम्हारे सारे विवेक विचार को भुलाकर तुम्हें बेचैन कर देते हैं इसलिए है जान लो कि ईश्वर की कृपा हुए बिना माया के द्वार छोड़े बिना किसी को आत्मज्ञान नहीं होता दुख कष्टों का अंत नहीं होता सुना नहीं दुर्गा सप्तशती में कहा है सहसा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवति मुक्त वह वरदान कारिणी देवी प्रसन्न होकर मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करती है जब तक जगत जननी महामाया पथ के विघ्नों को हटा न दे तब तक कुछ नहीं हो पाता जो ही महामाया की कृपा होती है त्यों ही जीव को ईश्वर दर्शन होते हैं और वह समस्त दुख कष्टों के हाथ से छुटकारा पा जाता है नहीं तो लाख विचार करो कुछ भी नहीं होता ऐसा कहते हैं कि अंजवाइन का एक दाना चावल के सौ दानों को पचा डालता है पर जब पेट की बीमारी हो जाती है तब सौ अंजवाइन के दाने भी एक चावल के दाने को हजम नहीं करा सकते यह भी ऐसा ही जानना आठ सौ ज्ञान निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म को जानना चाहता है परंतु इस युग के लिए भक्ति योग ही सहज मार्ग है भक्तिभाव से ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए उनके पूर्ण शरणागत होना चाहिए भगवान भक्त की रक्षा करते हैं और यदि भक्त चाहे तो भगवान उसे ब्रह्म ज्ञान भी देते हैं साधारणतः है, भक्त ईश्वर का सगुण साकार रूप ही देखना चाहता है परंतु इच्छा में ईश्वर यदि चाहे तो भक्त को सब ऐश्वर्यों का अधिकारी बनाते हैं भक्ति भी देते हैं और ज्ञान भी उसे भाव समाधि में रूप दर्शन भी होते हैं और निर्विकल्प समाधि में निर्गुण स्वरूप के दर्शन भी अगर कोई किसी तरह एक बार कलकत्ता आ पहुँचे तो उसे वहाँ का प्रसिद्ध किले का मैदान मॉनूमेंट अजायब घर सभी कुछ दिख सकता है आठ सौ एक प्रश्न क्या भक्त को कभी भगवान के साथ अद्वैत भाव प्राप्त होना संभव है यदि हो तो किस प्रकार उत्तर जी को ईश्वर के साथ अभेद भाव प्राप्त होना संभव है उस अवस्था में वह सोहम मैं वही हूँ कह सकता है जैसे घर का बहुत पुराना नौकर परिवार के सदस्यों में ही गिना जाने लगता है और मालिक किसी दिन उसकी किसी कार्य को देख उस पर अत्यंत प्रसन्न हो उसका हाथ पकड़कर अपनी गद्दी पर बिठाते हुए सबसे कह देता है आज से इसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं रहा यह जो है मैं भी वही हूँ मेरे हुक्म की तरह इनका भी हुक्म तुम सब माना करो जो इसके हुक्म को नहीं मानेगा उसे सजा मिलेगी नौकर के लाज से सखचाने पर भी मालिक जबरदस्ती उसे बिठाता है जीव का सोहम भाव भी इसी प्रकार है बहुत समय तक उसकी सेवा और वंदना से प्रसन्न हो ईश्वर उसे अपने समान विभूति संपन्न बनाकर अपने आसन पर बैठा लेते हैं 802 सौ दो साधारणतः भक्त ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहता वह ईश्वर के साकार रूप के ही दर्शन करना चाहता है जगतजन्य काली या श्री कृष्ण श्री चैतन्य आदि अवतारों के रूप ही उसे भाते हैं वह नहीं चाहता कि समाधि में मयपन का पूर्ण नाश हो जाए इतना मैंपन वह बनाए रखना चाहता है जिसके द्वारा भगवान के साकार रूप के दर्शन का आनंद लूट सके वह चीनी खाना चाहता है स्वयं चीनी नहीं बनना चाहता आठ मेरी माँ जगन माता ने कह दिया है कि वही वेदांत का ब्रह्म है जीव के कच्चे मैं को पूरी तरह नष्ट कर उसे ब्रह्म ज्ञान देने की शक्ति उसी में है माँ की इच्छा हुई तो तुम या तो विचार मार्ग से ब्रह्म ज्ञान लाभ कर सकते हो या फिर भक्ति मार्ग से उसी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो भक्ति मार्ग का सार है ज्ञान भक्ति के लिए व्याकुल होकर निरंतर प्रार्थना करना मां के चरणों में आत्मनिवेदन करना इस तरह पहले मेरी मां की शरण आओ मेरी बात पर विश्वास रखो कि यदि तुम हृदय से पुकारोगे तो मां अवश्य ही तुम्हारी पुकार सुनेगी तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी फिर यदि तुम उसके निर्गुण निराकार स्वरूप का दर्शन करना चाहते हो तो उसी से प्रार्थना करो सर्वशक्ति स्वरूप जगन माता की कृपा से समाधि में ब्रह्म ज्ञान लाभ कर सकते हो